मधु के साथ सर्पुंखा नामक औषधि सभी प्रकार के वर्णों में लेप करने के योग्य होती है अथवा नीम की पत्ती का लेप भी सोत तथा वर्णों को सुखा देता है त्रफला खडर दारु हल्दी तथा बटवृक्ष की छाल का लेप वर्ण शोधक होता है यष्टे मधु और घी को गरम कर मधु के साथ वर्ण में लेप करने से आगंतुक वर्ण नष्ट हो जाता प्राणे में फितरक्त दोष जन्य गर्मी होने पर वैद्य को सीत क्रिया करने चाहिए। शरीर के कोष में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंड वीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा, नमक तथा हिंग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी बीकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यब काले तथा गुग्गुल के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ घूना हुआ अन्न या जबागू का पान करना चाहिए करंज अरेस्ट तथा निर्गुंडी का रस वर्णों के कीटानों को नष्ट कर देता है त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गुल वटी विभिन्न रोगों को दूर करती है यह वर्ण शोधक और शोधक है दूर्वा का रस कंपलक अथवा दारहल्दी के हल्के से सिद्ध तेल वर्ण से लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। 117 अध्याय नाड़ी वर्ण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा धनमंत्री भगवान ने कहा है सुस्त्रों अब आप नाड़ी बरन आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को सास्त्र से भली भलीभांति काटकर बरन चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुगुल त्रिफला तथा त्रिकटो को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए ग्रहत से नाड़ी में हुए विकृतन बरन, सोल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुडी के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा अवरण को दूर करता है पामा नामक रोग के उपभेदों में यह औषधि पान अंजन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है तीन भाग गुग्गुल पांच भाग त्रिफला तथा एक भाग काली तुलसी के पत्ती से बनाए गए गुठिकाएं शोथ गुल्म और भगंदर रोग से अवदानस रोग में शिश्न के मध्यं रक्त की शुद्धि हेतु सिराभेद भेद करके तथा शिश्न नष्ट न होए अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें गुग्गुल खादेर परवल नीम का फल और गिलोये का क्वाथ पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाता है एक कड़ाही में त्रफला को जलाकर स्याही जैसा राख बनाकर मद से प्रयोग करने पर लाभ होता है त्रफला चिरायता नीम कंजा तथा खजूर आज से बने कालक अथवा पाद के द्वारा सिद्ध किया गया गृधपाक उपदंश को दूर करता है प्राणे को हतास हुआ जानकर सबसे पहले उसे सीतल जल से सिंचित करें तदनंतर पाग का लेप तथा कुछ की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाएं ऐसे भग्न रोगी को उदर मान से मटर की दाल उगा हुआ अन्न घृत दु तथा क्षूप देना चाहें, रशोण मधु नासा तथा घृत का कालकवनाकर उसको स्थान से चुत अथवा टूटी हड्डियों से जोड़कर लगाने से बहुत त्रिफला, त्रिकटू, पिपली और काले मर्च को समान भाग में पीसकर उसके साथ बार-बार मात्रा में मिलाया गया, गोगुल, टूटे हुए हड्डियों के संदस्तान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के पुष्ट रोगों में रोगी के लिए व्यवन, परिचंत तथा रक्त मोक्षण की क्रिया लाभकारी है। वच, अडूशा, परवल, नीम तथा बहेड़े की छाल का पाथ मद के साथ पीने से बात रोगनश्ट हो जाता है। इस रोग में निसोत दंती फल तथा त्रिफला के योग से विरोचन क्रिया भी करनी चाहिए। काले मर्च के साथ मना हर्षल का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का इलाज करता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेव किया जा सकता है। इस रोग में पत्थयाहार, शिव, पंचलाम, बुद्ध और भात है। कंजा एल वाल का नामकलता हैं। गज पिपली तथा पुष्ट के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है तेल में करवीर के मूल का पाक सिद्ध उबटन भी कुष्ठ नाशक है हल्दी चंदन रासना गुड़ुची एडगज तमाल तास और करंज का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम अवसदे है, है। मैनसेल पिंडागे वागुजी सरसों तथा कंजा को मूत्र सूर्यदेव के समान कुष्ठ का विनाशी होता है बिडंग एड़गज बच कुटकी निशा समुद्रफेन और सरसों को गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया यह लेप दद्र नामक कुष्ठ को नाश कर देता है प्रपुन्नाड का बीज आमला सर्जवरस्य पुष्प नहीं और शलवीर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के दद्र रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है कांजी के साथ अमल लता से पत्तियों को तैयार करके तद्र कृमि तथा सिद्ध नामक कुष्ठ को दूर करता है बकूची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है तेल कजान सरक्रा ये सबी साथ और सदियां समान भाग में मिलाकर सेवन करने से प्रुशत तमे वृद्धि होती है ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक हैं मद के सहते बडंग त्रफला और काले तुलसी के चूर्ण का अबले अभलेह कुष्ठ कृमि मेह नाड़े बरन एवं भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरित की नीम कुटकी आंवला तथा दारु हल्दी का सेवन करना चाहिए औषधि लेने दे नहीं पोष्ठ मखाना कंफ मोहला के खदिर आक क्षामला तथा चंपा नामक रोग से भी कुष्ठ का विनाश होता है या औषधियों का एक रसायन है आमला खदिर और बकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य संक एवं चंद्रमा के समान श्वेत चित्र रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है इसमें संदेह नहीं भल्लातक के सिद्ध तेल को एक जो खगरे मिश्रित जल का याvartheta सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है मलूप अर्थात कठूमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा चोके गए सोमराजी के फलों का चूर्ण प्रतिदिन एक करस मात्र वहड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहे किंतु नमक खाना सूत्र रोग विनष्ट हो जाता है रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सबेद, चकत्तों पर अपराजिता की लता का लेप करना चाहिए। अडूशां, बुडुची, त्रफलां परवल कंजा नीम असंत तथा कृष्ण वर्ण की द्वेत्र लता का क्वाथ एवं वाल्ख रूप में पकाकर उसे जो घृत पाक सिद्ध होता है उसको वज्रक घृत कहते हैं जिसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लेता है दुर्वा के रस से तरस में उससे चौगुना तेल पकाकर औषध रूप में उसको शरीर में लगाना चाहे इसके मालिश से कृत्र दिचर्चिका और फाकमा नामक पुष्ट रोग विनष्ट हो जाते हैं ध्रुम की छाल मंदार पुष्ट लवण को मूत्र गंभारे तथा चित्रक नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के विकारों को विनष्ट कर देता है आंवला द्राज्य त्रिफला कुथली और मधु का क्वाथ अम्ल पित्त का नाश करता है त्रिफला पटोल और कटुकी का क्वाथ सरकरा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर क्षर्द्र एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट कर देता है वासाग्रत तिक्त घृत अरपिपली का प्रयोग अम्ल विकार में करना चाहे गुड़ और कुंभड़ा rogī ko मधु के साथ पिपली अमले पित्त का विनाश करती है हरीत की पिपली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक, श्लेष्म एवं अगने मंदता के दोष को दूर करता है जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर एक प्रस्त ग्रह्त में उन दोनों का विपाक बनाना चाहे, यह पाक कफित आरोचे मंदागन तथा बमन नामक दोषों को दूर करता है पिपली पित पापड़ा, खैर और लहसुन से बना हुआ कुआत विस्फोटक तथा ज्वर रोग का विनाशक होता है। निषोध के साथ त्रिफला के रस मिश्रित अनपान आंतों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शांति कर देता है। खाद्रत्रिफला आमला कड़की, परबाल गुरुची और अरुषा के द्वारा बना हुआ कुआत अष्टकुआत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से बीमारियों को दूर करने का उपचार बताते हुए कहते हैं कि लहसुन के, के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्म रोगों का इब्नास होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बूढ़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त वालों को सास्त्र से काट कर शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का विधान है